यह या था अहंकारगत इच्छा आदि के द्वारा चिद रूप आत्मा का कुछ नहीं होता है जैसे देहगत व्याधि आदि के द्वारा कुछ नहीं होता है वृक्षादि तो जन्मनाश से, से भी चिद रूप आत्मा का कुछ नहीं होता है ऐसे अहंकार इच्छा आदि से भी आत्मा का कुछ नहीं होता है एक कहा चिदात्मनो है तो ज्ञान होने के बाद असंग है या पहले भी असंग समान <eeee Souls> ही एक रूप असंग पूर्व में कामादि संकट है, है। ही ही। थी थी तो ज्ञान होने के बाद इच्छा अहंकारगत तो इच्छा आदि के साथ आत्मा का संबंध नहीं होता है क्योंकि आत्मा असंग है तो ज्ञान होने के पहले भी तो आत्मा असंग है तो अहंकारगत तो इच्छा आदि के साथ उसका भी आत्मा का कोई संबंध नहीं कोई हानि नहीं ज्ञान होने के पहले भी असंग रूप ही असंग है। इसलिए उसका नाम अच्छा स्वरूप से च्युत नहीं होता है एक रूप ही पूर्वमपी कामादि ज्ञान होने के पूर्व भी कामादि से बाध नहीं होता है इस शंका करता है पूर्वपक्षी पुरा ग्रंथिभेदा पुराप्यं नीति चेत विस्मर अयमे ग्रंथिदेद ग्रंथि भेदात तो पूरा चेत शंका करने वाले कहता है ग्रंथि भेद आत्मज्ञान होने के बाद ग्रंथि का भेद अध्यात्व होती है तो अध्यात्म निवृत्ति के पहले भी एवं चिदूप आत्मा असंग है उसके साथ देहगत व्याध्यादि का अहकारागत इच्छादी का कोई संबंध नहीं आत्मा असंग पूरा भी एवं अभ्यास निवृत्ति होने के पहले भी तो अज्ञान काल में भी असंग आत्मा के साथ देहगत धर्म अहंकारगत धर्म का संबंध नहीं का है सिद्धांति का कहता है तन्न विस्मर उसको भूलो नहीं विस्मरण नहीं करो हमेशा याद रखो चीज रूप आत्मा आपके स्वरूप के साथ यह देहगत धर्म का अहंकारगत धर्म का कोई संबंध कभी नहीं है वो हमेशा याद रखो देह में कोई धर्म है अहंकार अंतकर्ण में जो धर्म है उसके साथ सिद्ध रूप है अधिष्ठान अधिष्ठान के साथ कोई संबंध नहीं है वो असंग है इसका भूलो नहीं अयम एवं ग्रंथिद ही तो ग्रंथिभेद यही समझ लो आत्मा के साथ अनात्मा देहादि अहंकार आदि उनके धर्म का कोई संबंध नहीं है अध्यस्त के द्वारा अधिष्ठान का कोई दूषण नहीं होता है मरूह में जल होता है तो उसी जड़ के द्वारा मरु में कोई फर्क है नहीं, इसी प्रकार अहंकार आदि अध्यस्त है अहंकार आदि धर्म के साथ आत्मा का कभी संबंध नहीं है आत्मा असंग है उसका कोई हानि नहीं और ज्ञान अवस्था ज्ञान अवस्था हमेशा ही आत्मा एक रूप असंग है उसके साथ अहंकार आदि का देहादि का धर्म के संबंध नहीं है धर्म का संबंध नहीं है यही ग्रंथि भेद इतने दृढ़ निश्चय हो जाए तो यही ग्रंथिभेद है तब तेना भवान्थ यही निश्चय कर हमेशा रखो मेरे स्वरूप में देहादी धर्मों का संबंध नहीं है अहंकारगत तो धर्म का संबंध नहीं है ये निश्चय हमेशा यही ग्रंथिभेद है इसे कृता टीकामी एवं विध बोध से ग्रंथि भेद अस्मा दीयम इसी प्रकार ज्ञान को ही तो हम ग्रंथि भेद शब्द से कहते हमेशा ही असंग रूप आत्मा के साथ अहंकारगत धर्मों का देहगत धर्म का कोई संबंध नहीं है इसको ही हम ग्रंथभेद शब्द से कहतेम अस्मद अनुकूल ये जो आक्षेप करते हो ग्रंथभेद के पहले भी तो आत्मा ऐसा है यदि हमको अनुकूल है हम वही कहते हमेशा ही आत्मा असंग है। उसके साथ देहगत अहंकारगत धर्म का कोई संबंध कभी नहीं है किस के संबंध ये सारा प्रपंच का कुछ भी हो जाए आज जितने अव्यस्त है देह आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं इसको है इसको ही हम मानते हैं इसलिए ये जो आक्षेप पे हमारे अनुकूल है हमारे के लिए कोई आपत्ति नहीं तन्न विस्मर उसको भूलो मत यही ग्रंथि भेद तुम्हारा है इसे आप कृतार्थ हो ग्रंथि पूरा मिली तवते एवं विधा ज्ञाना भाव है वह ग्रंथ भी त्या ज्ञान नहीं होना ही ग्रंथि है आत्मा के साथ अनात्मा धर्म का कोई संबंध नहीं है ये ज्ञान हो जाए तो ग्रंथि भेद हो गया ज्ञान नहीं तो ग्रंथि है वो आत्मा अनात्मा का तादात्मा ध्यान करके अनात्मा के धर्म अहंकार के धर्म आत्मा में आरोप करते यही ग्रंथि ज्ञान अभाव ही नीढ़ाशे सोय ग्रंथिपर ग्रंथि तेदमात्रे वैषम्यं मूढ़बुद्ध पूर्व तो पक्षी शंका करने वाले कहता है मूढ़ा एवं न जानती जो मूढ़ ज्ञानी ये तो इतने नहीं जानते है की आत्मा असंग है उसके साथ देहादि धर्म अहंकारगत धर्म का कोई संबंध नहीं है ऐसे मूढ़ को नहीं जानते तो सिद्धांतिकोयम ग्रंथि यही ग्रंथि है, है। देहादि धर्म अहंकार अं, अंक, अंक, का धर्म आत्मा के साथ संबद्ध नहीं है आत्मा असंग है उसे दूषित नहीं होता है ये नहीं जानना ही ग्रंथि है न पर अन्य कोई ग्रंथ नहीं कोई से ग्रंथि लगा गया जैसे राशि में ग्रंथि लगाते हैं गांठ ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है यही नहीं जानना ही ग्रंथि है ये नहीं जान करके अहंकार के साथ चिरात्मा का तादात्मा अध्यास करते एक मानते मान करके अंत के धर्म आ, आत्मा में आरोप करते कर्तृत्व तो धर्म कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो सुख दुख सब आरोप करके की दुखी मानते हैं यही ग्रंथी है, अन्य कोई ग्रंथि नहीं है ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है जिसको आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा उसका सिंह निकलेगा एक या दो श्रीगण निकलेगा नहीं। कुछ नहीं शरीर में कोई फर्क हो जाएगा नहीं। कुछ नहीं ऐसे जैसे ऐसे नहीं कि ज्ञान हो गया तो दो श्रृंग श्रृंग निकल जाए या कुछ अधिक हो जाएगा ये नहीं ग्रंथि तद भेद मात्र न मूढ़ बुद्ध वैषम्य मूढ़ अज्ञानी अबुद्ध बुद्ध ज्ञान में विषम्यता किससे ग्रंथि तद भेद मात्र ज्ञानी में ग्रंथि भेद है अज्ञान में ग्रंथि है इतने ही विशेष है और देह में कोई विशेष है ग्रंथि तद भेद मात्र अन्य कोई वैषम्य नहीं है मूढ़ और बुद्ध ज्ञानी अज्ञानी में यही भेद है ग्रंथि कहाँ है अज्ञानी में ग्रंथि भेद ज्ञानी में बुद्ध में, में ग्रंथि भेद और मूढ़ में ग्रंथि ग्रंथि तादात्म्य अध्यास अहंकार के साथ आत्मा का तादात्म्य भ्रम ये ग्रंथि और ज्ञानी में उसका भेद हो गया अध्यास नहीं अध्यास निवृत्त हो गया यही भेद है मूढ़ बुद्धि में और कोई विषमता नहीं है में न ज्ञानी नोपी इच्छा अभिवग में ज्ञानी अज्ञानी नुतो वैलक्षण आप कहते हो इच्छा कोटि कोटी वस्तु नहीं न बाधु ग्रंथि भेद पहला अप्रवेश चिदात्मा नत्मा के साथ अहंकार का प्रवेश नहीं करके तादात्म नहीं करके अहंकार को पुथक देखता हुआ कोटि वस्तु इच्छा करे तो ग्रंथि भेद का बाध नहीं होगा अर्थात ज्ञानी प्रार्भ के कारण इच्छा कर सकता है कहा है ग्रंथि भेदे भी? दोष इच्छा संभाव एक यदि ज्ञानी की भी इच्छा मानेंगे तो ज्ञानी अज्ञान में क्या अज्ञानी भी सब इच्छा करता है ज्ञानी भी इच्छा करेगा ज्ञान होने के बाद भी यदि इच्छा करे तो क्या विलक्षण हुआ इतना संकते कोई अतिरिक्त नहीं है कार्य ग्रंथि भेद और अभेद ग्रंथ भेद अतिरिक्त न कुतों यही विषमता है ज्ञानी का ग्रंथ भेद हो गया अध्यास तदात्मध्या से निवृत्त हो गया और अज्ञान में तादात्मध्या से इतने अंतर है उसको चढ़कर और कोई भेद है कोई नहीं ग्रंथि भेद भेद अतिरिक्क न कुतोपि और कोई वैषम्य नहीं है ग्रंथि तद भेदमात्र न वैषम्य मूढ़ बुद्धि में कारणान्तर अभाव में विषय देती दोनों में भेद होने के लिए अन्य कोई कारण नहीं है ये कहा था उसको स्पष्ट करके बताते हैं है प्रवृत्तौ तो निवृत्तो वृतो तो देहेन्द्रियमोधियाम न किंचेदि वैषम्य मस्त बोह प्रवृत्वृत् देंद्रिय मनुध्याम देह इंद्रिय मन बुद्धि की प्रवृत्ति में अथवा निवृत्त में किंचित अज्ञानी बुद्धय एक अज्ञानी है एक ज्ञानी दोनों के देह इंद्रिय मन बुद्धि के प्रवृत्ति निवृत्त में कोई भी क्षमता नहीं है अज्ञानी चलते समय रास्ता में कंटा कंटे है गाढ़ा है उसको हट कर जाता है अज्ञानी फिर हटेगा रास्ता में अग्नि है कंटे है तो ज्ञान हो गया तो स्वयं पर चलेगा या हट जाएगा बा, बा, कोई नहीं कि ज्ञान हो गया तो अभी सब समान हो गया अभी कंटे है आप अपरिष्कार हो कुछ भी हो पाय रखेगा ऐसा नहीं देह इंद्र मनो ध्यान प्रवृत्ति अथवा निवृत्त में ज्ञानी अज्ञा, अज्ञानी विवृद्ध हो किंचित तो अभी वैसा नास्ती कोई भी नहीं बराबर है देह में हो इंद्र है मनो ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया बहुत मिर्ची डाल करेंगे खा लेगा कहीं <laughs> खा नहीं पाते तो क्या ज्ञानी है ऐसा नहीं ज्ञान हो गया तो बिन्च भी खा लेगा अग्नि को भी पकड़ लेगा क्योंकि ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया ये सब कुछ नहीं कोई कोई लोग मानते हैं ज्ञान हो गया मतलब चमत्कार हो जाना चाहिए कुछ भी विशेष होना चाहिए विशेष देखना चाहते हैं ज्ञान हो गया तो वो कुछ नहीं विशेष तो ही विषमता है केवल ग्रंथि भेद और ग्रंथि अन्य को देखेगा ज्ञानी अज्ञान में जो भेद हुआ ग्रंथि और तदेद दूसरे लोग को पता चलेगा इसलिए ज्ञानी और ज्ञानी में कोई विषमता नहीं देह इंद्र मनोबुद्धि में प्रवृत्ति निवृत्ति जैसे ऐसे इष्ट साधन में प्रवृत्ति होती दृष्ट साधन से निवृत्ति होती बिचु सर्व देखा ज्ञानी हट जाएगा सामने कोई पशु आदि जोर से सामने आ रहा है तो ज्ञान हो गया तो रास्ता से हटेगा सामने खड़ा रहेगा हम सामने खड़े हम ज्ञानी आओ ये कुछ नहीं प्रवृत्ति निवृत्ति में बराबर है उत्तार थे दृष्टान्त माह इस समय में, में और एक दृष्टान्त देते हैं रात्र व्रत्यश्रोत्रियुर्वेद पाठा पाठता नादस्थेद सो न्याय्यता एक होता है श्रोत्रिय एक होता है व्रत्य श्रोत्रियोधित महर्षि पाणिनी का सूत्र है वेद पढ़ने वाले श्रोत्रिय जिसका यज्ञ पीत संस्कार होता है संस्कार होने के बाद वेद अध्ययन करता है एक होता है संस्कार ही न द्विज द्विज होने पर भी संस्कार यज्ञ भीतर संस्कार नहीं हुआ उसको कहते व्रत्य व्रात्य संस्कार ही तो वेद पाठ करने में अधिकार नहीं है ब्राह्मण भी हो भले ही हो संस्कार जब तो नहीं होता है तो वेद पाठ करने का अधिकार नहीं है यज्ञ वित्त तो संस्कार होने पर ही अध्ययन करने में अधिकार आता है एक हो गया व्रात्य संस्कार ही न बीज और श्रोत्य हो गया जो वेद पढ़ने वाले वेद पाठी संस्कार हो गया ये दोनों में क्या वेद है वेद पाठा पाठ कृत विदा एक तो वेद पाठ करेगा श्रोत्य व्रात्य वेद पाठ नहीं करेगा उसका अधिकार नहीं इतने ही दोनों में भेद है नहरादु अस्थि भेद खाने में कोई भेद है व्रात्य संस्कार ही ना और संस्कार वाला दोनों में खाने में कोई कम ज्यादा हो जाएगा आहरादो आहार विहार देखने पढ़ने में उसमें कोई भेद है उसमें कोई भेद नहीं केवल वेद पाठ करेगा स्वतीय व्रात्य वेद पाठ नहीं करेगा उसका अधिकार नहीं इतने ही भेद है अन्य आहरादो और कहीं भी भेद नहीं न शरीर में कोई भेद दिखेगा सर में यज्ञों पर केवल अधिक रहेगा शिक्षा यज्ञों पर तो अधिक है और कोई कोई लोग के बिना संस्कार करके भी रख लेते हैं अपने आप अप डाल देते हैं वो तो विरुद्ध है शास्त्र विरुद्ध शास्त्रीय मार्ग में चलना चाहिए तो दोनों में पाथ पाथ भेद पाठ अपाठेद एक वेद पाठ करता है एक पाठ नहीं करता है आहरा आदमी में कोई भेद नहीं इसी प्रकार न्याय यहाँ भी घटाना चाहिए ज्ञानी और में ही भेद है एक में ग्रंथि भेद हो गया एक में ग्रंथि भेद नहीं हुआ ग्रंथि है इतने ही भेद है अन्यत्र भोजन प्रभृतिवृत्ति किसमें कोई भेद नहीं है शून्यत्वे गीता गीतावाक्य प्रमाणयति। ज्ञानिका ग्रंथिशून्य तो ग्रंथ्य अभावे। तादात्म अध्याय से निवृत्त हो जाता है ज्ञान होने के बाद इसका इसे में गीता वाक्यो को प्रमाण दिखाते हैं है है है है न द्वेष्टि द्वेष्टि न न देश समी कांती उदासीन इति ग्रंथि भी दोच्य सम्रवृतानी न इति दृष्टि ज्ञानी जो प्रवृत्त हो गया प्राप्त हुआ उसमें द्वेश नहीं करता है न निवृत्तानी कांक्ष निवृत्त की इच्छा नहीं करता है ज्ञानी इसमें टीका में क्या प्राप्त हो गया दुख न उसमें द्वेश करता है और सुख की इच्छा नहीं करता है उदासीन वसीन उदासन जैसे बढ़ता है ये ग्रंथि भेद उच्चते तो ज्ञानी में क्या कहा गया केवल ग्रंथि भेद और कुछ नहीं उदासन जैसे ना तो सुख की इच्छा करता है ना तो दुख का द्वेष करता है दुख प्राप्त हुआ माने ही प्रार्ध कर्म शरीर में भोग होगा सुख मिला वो तो भी भोग होगा जानता है आत्मा में स्वरूप में कुछ नहीं ना में है न किसमें द्वेष है न किसमें इच्छा है उदासीन है निंदा स्तुति तुल्य निंदा स्तुति मौनी तभी कोई निंदा करता तो ठीक है, करता तो है। करे निंदा करे। अपने देखता है आत्मा स्वरूप में कुछ नहीं है बाकी देहादि में कोई निंदा स्तुति कुछ करे मिथ्या है अपने उदासन जैसे सब को पेशा करके शांत रहता है ये ग्रंथि भेद ही कहा गया संप्रभुता नहीं प्राप्त न दृष्टि जो दुख प्राप्त हुआ उसमें द्वेष नहीं करता है ज्ञानी और ज्ञान तो द्वेष करेगा निवृत्ता नि सुखानी सुख की इच्छा भी नहीं करता है उदासन वर्तते उदासन जैसे रहता है ग्रंथि भेद कार ग्रंथि भेद यही ग्रंथि भेद कहा गया शंका तो। कहते ये जो वाक्य गीता का वाक्य है ये तो कहा गया इसे उदासन रहे ज्ञानी के औदासीन विधि परम इशीन विधि परम नतु इति भगवान गीता में कहते ऐसे ज्ञानी उदासीन रहे विधि परम विधि परके ऐसे उदासीन रहे न तो ग्रंथिभेद प्रमाण ग्रंथिद में तो वाक्य प्रमाण नहीं ऐसा शंका करता है पूर्व पशी व्यर्थता व्यर्थता तदा तदा इति इति औदासीम विधेय्यता नक्ता अद्या चेद एव तदा औदासनम विधेयम चेत विधेय नहीं विधेयम औदासीन विधेयम चेत यहाँ तो औदासीन विधेय है सिद्धांति कहता है वत् शब्द व्यर्थता व्यर्थता यदि उदासन विधान करना है उदासीन व्योका उदासीन होकर है कहना चाहिए उदासीन वत वत दिया है उदासीन उदासन वेन तुल्यम क्रियाची उदासीन वत जो वत है वत व्यर्थ हो जाएगा यदि औदासीन विधेय होगा तो उदासीन वत व्यर्थ हो जाएगा अच्छा तो औदासीन तो विधि में इसका नहीं तात्पर्य ये तो ग्रंथि भेद कहा गया उदासीन जैसे रहता है सुख प्राप्त होने दुख प्राप्त होने पर उदासीन रहता है उदासीन जैसे यदि औदासीन विधेय मानेंगे तो वत क्यों कहेंगे जब विधान किया गया उदासीन आसीन ऐसा कहना चाहिए उदासीन न, न, उदासी न रहे और वत व्यर्थ हो जाएगा यदि विधेय मानेंगे अभी शंका करता पूर्व पिछे ज्ञान हो गया फिर देहादि असमर्थ हो जाएंगे ज्ञान हो जाने के बाद न सकता अस्य देहाद्या ज्ञान हो गया तो देहादि असमर्थ हो जाएंगे अस्य देहाद्या देह इंद्रियादी असमर्थ हो जाएंगे ये चेत सिद्धांत रोग है वो रो और रोग है ज्ञान होने के बाद कहीं वो नहीं खा सकता अधिक खाने है। और खाने से हो तो पेट बीमारी खाएगा ज्ञान के साथ क्या संबंध है अच्छी तरह से खा लेगा खाने में क्या ज्ञान हो गया तो खा नहीं पाएगा कोई कहेगा हम तो नमक मिर्च खाते वो भी नमक मिर्च खाते तो क्या ज्ञान है <laughs> तो ज्ञान हो गया तो कुछ विशेष होना चाहिए ये नहीं की विशेष कुछ होना चाहिए ये भी नहीं है कोई कही कहते क्या हम भी तो रोटी खाते क्षेत्र की वो भी तो क्षेत्र की रोटी खाते है क्या किसमें क्या ज्ञान क्या वेद है यानी क्या ज्ञान क्या है वो खाद्य में कुछ नहीं कि या कम खाएगा या अधिक खाएगा ऐसा कुछ नहीं कोई व्यवहार में कुछ नहीं या मिर्ची हम नहीं खा पाते वो भी तो नहीं खा पाते हमारी मिर्ची खा हमारे आग से पानी आ गया उनको भी से पानी आ गया ज्ञान कोई कोई व्यक्ति हमारे पास आया था वो गुरु के अन्वेषण करने में कहीं किसी महापुरुष के पास गया देखा उनके पास औषध औषध रखा हुआ तो भाग्य औषध रखाते हैं तो फिर क्या ज्ञानी है औषध ज्ञानी तो पर ब्रह्मस्वरूप है ईश्वर परमात्मा स्वरूप है स्वरूप है तो फिर औषध खाना पड़े तो क्या, क्या ब्रह्म हुआ फिर भोजन करते भोजन करते तो फिर क्या ब्रह्म हुआ कोई भोजन करता है ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है अब ब्रह्म होने के भोजन कैसे करेगा ऐसे कोई कोई मानते हैं न सकता तो देहादेचे रोग है वैसे ये नही कि दे इंद्र असमर्थ हो जाएंगे और देह के साथ उसका तादात्म्य नष्ट हो गया और देह रहेंगे असमर्थ हो जाते इसी बात नहीं असमर्थ है तो रोग मानना विधि परत वसद व्यर्थ साधिति परिहरति थी विधि परक मानेंगे तो उदासीन जो वत शब्द दिया व्यर्थ हो जाएगा इसे परिहार करते वसद व्यर्थता तदा तथा मतलब उदासीन विधि मानेंगे तो ज्ञानी देहादे और तो अप्रभुति पूर्वी कहता है प्रभुति ज्ञानी की नहीं होगी क्योंकि देह इंद्र कार्यक्षम नहीं है कुछ नहीं करेगा चुप रहेगा ना चल सकता है ना जा सकता है ना खा सकता है कहते ये नहीं न तो ग्रंथि भेद आदि आतंक उपी कहते ऐसा यदि नहीं चल पाएगा तो रोग समझे ना ये ज्ञान नहीं तो ज्ञान हो गया चल नहीं पाएगा उठ नहीं पाएगा ऐसा नहीं कार्यक्षम नहीं होते देह इंद्र यह बात नहीं न तो ग्रंथ इति आशंका उपस्थित न सकता देहादिया चेत रोग है वह स दे असमर्थ है तो समझ रोग है नहीं की ज्ञान का फल तो तो करता है ठीक है रोग हो जाए कोई आपत्ति नहीं यानी कि आपो देहा असमस्थ हो जाए तो को दश रोगो हो जाए तो क्या दश तत्र का उत्तर दिए तत्व क्षय व्याधिं मे ये ये महाधा प्रज्ञा विशदा चिंता दुःशक तो मन्यन्ते ये महादेह तत्वबोधम क्षय व्याधि मान्यते प्रज्ञा आदि विशेदा तेषा किम दुःशकम बद जो बड़े बुद्धि वाले है तत्व तो ज्ञान को क्षय व्याधि मानते तत्व तो ज्ञान हो गया तो देह इंद्रिय असमर्थ हो जाएगी जैसे क्षय रोग होने पर देहन्द्र समर्थ हो जाते हैं इसी प्रकार जब महाधी उपहास कहते बड़े बुद्धि वाले तत्व ज्ञान को जो क्षयवादी मानते है उनकी प्रज्ञा अति भी सदा बड़े ज्ञान है उनके है इनके लिए क्या दुस्सक है क्या नहीं कर सकते कुछ भी कह देंगे उनके लिए दुस्सोग तो किम तो बताओ तो बताओ तो क्या तो दुस्सक है क्या नहीं कर सकते तत्वबद्ध को जो क्षयवादी जैसे मानते तत्व ज्ञान हो गया आगे कुछ नहीं कर सकता है नहीं खाना चाहिए पानी भी नहीं पीना चाहिए ये सब जो कहते है उनकी प्रज्ञा तो बहुत विषद स्पष्ट है बड़ी ज्ञान है उनके लिए क्या दुश्मक है अर्थात तो असाध्यम? उनके लिए क्या असाध्य है कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात ये नहीं तत्व ज्ञान होने पर देह इंदिरा हो जाएंगे खाना पानी में कुछ परिवर्तन हो जाए ज्ञान के साधन करते समय कुछ चीज खाता है कुछ नहीं खाता है ज्ञान होने पर इसे करेगा कुछ नहीं खाता है तो खाता है ये नहीं कि तत्व ज्ञान हो गया तो अभी वो चीज खाएगा वो चीज नहीं खाना अभी पहले मिर्च नहीं खाता अभी तत्व ज्ञान हो गया कहीं हम मिर्च खा लेंगे ये कुछ नहीं तो, तो उपहास करने पर पूरा पिछड़ता नु स्थाने परिहास हो स्थने अयुक्त स्थने के तव प्रकृतिया श्लोक मत स्थानी मत युक्त स्थानीय कायुक्त अय परिहास ये परिहास तो ठीक नहीं ज्ञाना प्रवृत्य भाव से पुराण ज्ञानियों की प्रवृत्ति नहीं होती प्रवृत्भाव पुराण सिद्ध है शंका करता है पूर्वी भरता प्रवृत्ति चेता पुराणो चेतदींदन क्रीडनतिन किंग्रुति पुराणो नि भरत आदि है अप्रभुति पुराण उतार जड़ की अप्रवृत्ति कोई प्रवृत्ति नहीं बिल्कुल जड़ जैसे रहते पुराने में कहा गया अप्रवृत्ति पुरानी उता कही गई अप्रवृत्ति सब क्या श्रुति आपने नहीं सुनी है क्या श्रुति है जक्षण कीड़न रतबिंधन इति श्रुतिं न श्रुति ही तो मैंने सुना नहीं श्रुति चांदो के माया जक्षण जक्षण खाता हुआ हसता हुआ भक्षण करता, करता हुआ, क्रीडन क्रीड़ा करता हुआ रतिम मिंडन, रति को प्राप्त करता हुआ ऐसे श्रुति में कहा गया उसको आपने सुन नहीं सुनी अर्थात पुराण में भरतादि का अप्रबुद्धि कहेगी श्रुति में भी कहा गया ज्ञान होने के बाद तो खेलता हुआ खाता हुआ क्रीड़ा करता हुआ रमन करता हुआ ऐसे कोई हराशोबुद्धि किसको शरीर को समझ करके सुखी दुखी नहीं होता है ऐसे कहा गया श्रुति में आपने नहीं सुना श्रुति भरत आदरित श्रुति परिहर सिद्धांत कहते हैं श्रुति को नहीं जानने वाले तुम तो आक्षेप कर तू श्रुति में तो स्पष्ट का जक्षन रतिम बिंदन देखो श्रुति वाक्य देन हसता और खाता हुआ क्रीड़ा करता हुआ रम मान स्त्री भी यानिभा ज्ञाती भीरवा स्त्रियों के साथ रमन करता हुआ यान में ज्ञातियों के साथ भी वयस्वी बंधुओं के साथ नो उपजनम स्मरण इदम शरीरम इधर इस शरीर को अनुसंधान करता हुआ उपजन जन के समीप में स्मरण करके कुछ नहीं करता का स्मरण नहीं करके ऐसे रहता है इति सौतम वाक्यम ना ये सौत वाक्य आपने नहीं सुनी जक्ष भक्षण खाता हुआ जक्ष भक्ष धातवी भक्षण और हसन को स्वेच्छा याहर अपनी इच्छा से बिहार करता हुआ रम मन स्त्री आदि के साथ रमण करता बंधु के साथ स्मरण, इति, न उपाजनम समीपे शरीर जन के समीपे रहते हुए ये शरीर स्मरण करके कुछ नहीं सरम न स्मरण न अनुसंत न शरीर अनुसंधान नहीं करता हुआ स्वरूप से रहते हुए ये सब व्यवहार कर सकता है ज्ञानी रातिम बिंदन श्रोत से रम पद से व्याख्यान श्रुति में जो दिया रम सि रम का अर्थ दे दिया श्लोक में रतिम बिंदन श्लोक में जो रतिम बिंदन दिया है श्रुति में आने वाले रममाण पद की व्याख्या है अर्थात किसी प्रकार रहे शरीर को स्मरण नहीं करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है प्रार्थ अनुसार शरीर में होगा ऐसे श्रुति स्पष्ट कहा गया ओम ृति पुराणे तकमदूर्ण मिदूर्ण मुद्यसे पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णसेवाशिष्यसे